कर्णे शुणिया पत्र पश्येम कह स्थिरंगेस्तुआसनोशे अथेदीय्डुक हालात शांति प्रकरण के पंचदश का तो कुछ विचार हुआ जिसमें प्रसंग था कि जो युक्ति से द्वैत की सिद्धि करते हैं लोग किंतु वास्तव में सिद्धि नहीं हो पाती है एक दूसरे के मत का एक दूसरे के मन से प्रहार हो जाता है सांख्य लोगों ने विद्यमान की उत्पत्ति मानी है और नई आयकों ने अविद्यमान की उत्पत्ति मानी है उत्पत्ति के विषय में ऐसा है एक दूसरे के मत एक दूसरे के मत सिद्धांत के द्वारा खंडित हो जाता है दोनों दो इतबाजी चले जाते हैं मुख्य यही होते हैं उसके पश्चात कुछ उस धर्माधर्मावलम्बी हैं धर्माधर्म को कारण मानते हैं शरीर को कार्य मानते हैं ऐसा मानते हैं तो उनका मत कहां तक सत्य है व्यावहारिक में सत्य व्यवहार में सत्य है क्योंकि तो यू सर्वम आत्म का अभूत तत्के नश्चित इत्यादि स्मृति को जब देखते हैं तो ये मत भी सही ही नहीं है पारमार्थिक अस्तित्व न शरीर आदि में है न धर्माधर में है इस मत का खंडन करना चाह रहे हैं न व्यवहार दशा को लेकर भी मानते हैं व्यवहारिक सत्य हम भी मानते हैं धर्माधर आदि सत्य है शरीर भी सत्य है व्यवहार तो पारमार्थिक दृष्टि से जब स्मृति के ऊपर विचार करते हैं कि अत्र आत्म भूत तत्के रकम पश्चिद इत्यादि जो स्मृति है जिस अवस्था में सबके सब बाध होकर के हो रूप हो जाता है जैसे रस्सी में भाषने वाले जितने भी होते हैं जलधारा हो सर्प हो भूषित्र हो माला हो यष्टी हो जो भी हो जब रस्सी के ज्ञान काल में सबका बाद हो जाता है सब के सब क्या हो गए रसी हो गए जितने भी कल्पना कर रहे थे सब रस्सी रूप हो गए ठीक इसी प्रकार ये इस जगत सब बाधित हो जाता है जिस अवस्था में जिस तुरीय आत्मा में पहुंच जाता है व्यक्ति उस अवस्था की बात है तो, उस काल में कोई जगत नहीं रहेगा ना शरीर रहेगा ना न धर्मा धर्माधर्मादि रहेगा ये व्यवहार में है वो वास्तविक सत्य मानते हैं हम व्यावहारिक सत्य मानते हैं किंतु ये धर्मा धर्माधर्मादिवादी वास्तविक सत्य मानते हैं किंतु वास्तविक सत्य मानते नहीं सकते इसलिए नहीं मान सकते हैं कि यू सर्वम आत्मभावूत यू ऐसे सर्व आत्म विभावूत तथ के न कंपस्य का विरोध होगा यही चल रहा था अब ये पारमार्थिक सत्ता से द्वेत का खंडन करने जा रहे हैं यानी समझना है कि व्यवहार से व्यवहारिक द्वेत का खंडन किया हो यानी नहीं, नहीं समझना जिन्होंने कहा था हेतो रादि फलम ये शाम आदि हेतु फल से हेतो फल से चादि कथम तय हुते मीमांसक आदि जितने भी हैं धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्मादि धर्मा होता है बोलते हैं शरीर होगा है तो धर्मादि होगा और धर्माधर्म होंगे तो शरीर होगा कौन पहले होगा ये विचार चल रहा है कौन पहले होता है ये चतुर्दश कार से आरंभ हुआ हेतु और आदि फलम जैसे हम जिन वादियों के मध्य आदि माने कारण फल जिनका कारण है फल माने शरीर शरीर से धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं हेतु षी आदि माने कारण फलम कारण फल बना हुआ है जिनका शरीर बना हुआ है इसका कारण हेतु का जिससे शरीर बनना है उसका कारण शरीर बना शरीर किसे बना है धर्माधर्म से वो धर्माधर्म का कारण बना हुआ है शरीर और हेतु आदि हेतु फल से था और फल का हेतु आदि कारण मान हेतु धर्माधर्म शरीर का कारण बना हुआ जिन के है जिन में, और बोलते हैं दोनों ये अनादि हैं कहते थी है? शरीर भी अनादि है हेतु भी अनादि, दोनों उत्पन्न हो रहे हैं एक दूसरे से एक दूसरे की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है शरीर होगा तो धर्माधर्मादि होंगे धर्माधर्मादि होंगे तो शरीर होगा एक दूसरे के उत्पत्ति एक दूसरे से दिखाई पड़ती फिर अनादि कैसे मानते हैं लोग कि मीमांसक आदि शरीर को आदि धर्मा को अनादि कैसे मानते हैं अब जिन के मत में विचार करना है आगे बोलना तो सरल है धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर किससे होता है धर्माधर्म से धर्माधर्म किसे होता है, धर्म धर्म है? शरीर कौन पहले होगा एक प्रश्न उठेगा विचार करने जाते हैं तो प्रश्न उठेगा क्यों हम उसके पीछे हैं यु पश्यति आप के पीछे है वो स्मृति बोलते जिस अवस्था में सबके सब, सब बात हो करके आप गरूप हो गए उस अवस्था में न देखने का साधन रहेगा न देखने की वस्तु रहेगा न देखने का दर्शन करता रहे तीनों समाप्त हो जाएंगे व्यवहार में है सारा जो कुछ हो रहा है उस स्थिति में नहीं है ये बोलना चाहती स्मृति उसी के आधार पर यह पूछा जा रहा है ये व्यवहारिक शक्ति को ही परमार्थ सत्य मानते हैं व्यवहारिक सत्य की बात ही नहीं करते व्यवहारिक सत्य एक ही ने माना है ने और किसी ने नहीं, नहीं माना एक प्रातभाषिक और एक पारमार्थिक दो ही सत्य मान के चलते हैं। उनके मत में दोष आएगा हेतु और आदि फल ये जिनके मत में फल आदि है हेतु हो षष्ठी है धर्माधर्म जो हेतु बनते शरीर का उसका कारण बनता है शरीर फल कारण बना हुआ है और आदि हेतु फल से और फल मान शरीर शरीर का जो हेतु है वह आज कौन है कारण हेतु बना हुआ धर्माधर्म बना हुआ है तथा जन्म जब एक दूसरे के से एक दूसरे पैदा हो सकते हैं धर्माधर्म से पैदा होने वाला शरीर से धर्माधर्म उत्पन्न हो सकता है तो पिता से उत्पन्न होने वाले पुत्र से पिता की उत्पत्ति हो ऐसे ही जब धर्माधर्म से उत्पन्न शरीर से धर्माधर्म हो सकते हैं तो पिता से उत्पन्न पुत्र से पिता का जन्म मानना पड़ेगा यह मानना असंभव है बोलना तो सरल है धर्माधर्म कारण है धर्माधर्म कैसे हुआ जो कारण बनाने का शरीर चाहिए था शरीर कैसे हुआ धर्माधर्म से कहा था इसका आगे बोलते हैं आगे के, के लिए है प्रतीकितो हेतु फल उत्पत्तेर उपगंतव्य न युक्तम तकरण इत्यास पूर्व कार्य में तो निराकरण कर दिया जिन वादी के मत में फल का कारण हेतु का कारण फल है मानी धर्माधर्म हेतु शब्द से धर्माधर्म है षंद जो है धर्माधर्म का कारण फल शरीर है और जिन ये फल का कारण हेतु है धर्माधर्म जिन बाजी के मत में उनके मत में ठीक वैसे ही होगा जैसे पिता से उत्पन्न होने वाले पुत्र से पिता की उत्पत्ति मानने में जितनी संगति लगती होगी उतना ही धर्माधर्म से उत्पन्न होने वाले शरीर से धर्माधर्म की उत्पत्ति मानने में उतनी संगति है मानी असंगत बात है हो ये कहा था इसी को लेकर के आगे टीका है प्रतीति तो हेतु फलय उत्पत्ति प्रतीति, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होता है कि हेतु और फल दोनों की उत्पत्ति होती है हेतु है धर्माधर्म फल है शरीर ये टीका में बोल रहे प्रतीति तो हेतु फलय उत्पत्ति और उपगंतव्य स्वीकरणीय है स्वीकार करना होगा प्रतीति है प्रत्यक्षादी प्रमाण बोल रहे हैं धर्माधर्म से शरीर होता है सब यही मानते हैं प्रतीति है साथ की ट्रिपुण का प्रतीत तह प्रत्यक्षादि प्रमाणत प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होता है कि धर्माधर्म से शरीर होता है तो पूर्वादि की शंका है न युक्तम तन निराकरण इसका निराकरण करना ठीक नहीं होगा धर्माधर्म से शरीर कैसे बनेंगे ऐसा खंडन करने से काम नहीं चलेगा प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है मानना पड़ेगा पूर्वादि ने शंका उठाई तो शंका उठाने पर सिद्धांत कहते हैं कार्य करते युगपत्मे यस्बंधो संभवे उत्पत्तौ उत्पत्ति में एक दूसरे के एक दूसरे के कारण बने हुए हैं धर्माधर्म से शरीर शरीर से धर्माधर्म दिखाई पड़ता है संभवे मानी उत्पत्तौ उत्पत्ति में हेतु फलयोर संभवे हेतु होता है धर्माधर्म और फल होता है शरीर ये दोनों का उत्पत्ति में क्रमश्वया क्रमश येष तव्य कहते हैं जो धर्माधर्म को कारण मानना अथवा शरीर को कारण मानते हैं जो लोग उनको एक क्रम अपनाना पड़ेगा पहले कौन होगा ये बताओ ना धर्माधर्म से शरीर पहले है यस, शरीर से पहले धर्माधर्म है यह क्रम तो मानना पड़ेगा अक्रम नहीं होगा ये सिद्धांत तो पूछते हैं हेतुफलोर तो संभव क्रम ऐसी तो धर्माधर्म को कारण शरीर को कार्य मानने वाले वादी के मत में अथवा शरीर को कारण मान रहे हैं धर्माधर्म को कार्य मान रहे हैं क्यों शरीर से धर्माक्रम पैदा होता है धर्माधर्म से शरीर होता है स्थिति संभवे हेतु फलय द्वया क्रम हे स्त हेतु और फल धर्माधर्म और शरीर के उत्पत्ति में यदि उत्पत्ति मानना है मानने में क्या होगा तुम्हें क्रम मानना स्वीकार करना पड़ेगा कौन पहले होगा कौन बाद में होगा आगे पीछे क्रम मानना पड़ेगा युगपथ संभव नहीं एक ही साथ होते हैं दोनों ऐसा मान लिया जाए पहले पहले दोनों एक साथ हो गए धर्माधर्मो के साथ में पैदा हो गया शरीर भी हो गया बात परंपरा अलग गई ऐसा कहने लग जाए योगपद संभव योगपद उत्पत्ति मानने पर संभव माने उत्पत्ति एक साथ दोनों उत्पन्न हो गए मानने पर क्या होगा इसमार असंबंधो विषाणु फिर भाव संबंध नहीं होगा एक साथ उत्पन्न होने वाले होते हैं एक कारण एक कार्य नहीं होता जैसे बैल के दो सिंह होते हैं निशान कौन पहले है एक साथ उत्पत्ति होती है दोनों की तो उसमें कार्यकाल भाव नहीं होता इसी प्रकार एक साथ उत्पत्ति मानोगे धर्मा धर्म और शरीर को तो कार्यकार होता क्योंकि धर्म धर्म से शरीर होता है शरीर से धर्मा धर्म होता ये नहीं बोल पाओगे विभिन्त संभव है यहाँ जिससे एक साथ उत्पत्ति यदि मानोगे धर्माधर्म और शरीर को उत्पत्ति मानो उस स्थिति में संबंध फिर कार्यकाल भाव पर संबंध नहीं रहेगा जैसे विषाणु पद जैसे बैल के दो सिंह होते हैं उसमें परस्पर कार्य का सिंगों में एक साथ उत्पत्ति है यही कहा ठीक हमें है कहते हैं तोयर उदय प्राति के नियत पूर्वभावी हेतु नियत उत्तरभावी फलम हेतु महा उन दोनों में कार्य का भाव मानना है धर्माधर्म और शरीर में मीमांस का आदि मत का खंडन होने जा रहा है माने पारमार्थिक सत्य मानते हैं धर्माधर्म और शरीर को जिसका खंडन है व्यावहारिक सत्य का खंडन है या व्यवहार में हम भी सत्य मानते हैं तो तयोर धर्माधर्म और शरीर की उत्पत्ति में हेतु और फल की उत्पत्ति में प्रातिथि के नियत पूर्व जो प्रति विषय बना हुआ है प्रत्यक्षाद प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि धर्माधर्म और शरीर दोनों मने पर नियत पूर्वभावी हेतु जो अवश्यम पूर्वभावी होगा उसको कारण मानना पड़ेगा कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण नहीं आएगा का इसे बोलते हैं तो अवश्यम पूर्वभावी जो होगा वो हेतु कारण होगा नियत उत्तर भावी फल यही मानना होगा नियत उत्तरभावी जो होगा वो फल होगा धर्माधर्म और शरीर में यही विचार करना है कौन पहले है एक कारण मानना होगा और एक कार्य मानना होगा इसमें हेतु माह हेतु बता क्यों ये नहीं मानेंगे तो दोष है एक साथ मानने पर दोष होगा कार्यकाल भाव नहीं बनेगा पर भाव यदि नहीं है तो कार्यकाल भाव नहीं होगा जैसे दो सिंह के परस्पर कार्यकाल भाव नहीं होता विषाणुवत्त दृष्टान दिया ये कहना चाहते हैं युगवत्म है अस्मात असंबंधो विषाणुवत्त कहा था एक साथ संबंध उत्पत्ति मानने पर तो संबंध नहीं रहेगा कार्यकाल भाव संबंध समाप्त हो जाएगा जैसे सिंह के समान ऐसा हो जाएगा ये कहा ठीक में कहते हैं यथोक्त विरोधो हेतु हेतु फल से असंभव अविगम के विरोध आदि विद्यावृत्ति हम संपन्न थी पूर्वादी बोलता है महाराज आपने तो दोष दिया का में वो ठीक नहीं है पूर्व में जो कहा था पुत्राजन्म पितुर दृष्टांत दिया था आपने ऐसा कहा था अगर जिनके मत में धर्माधर्म से शरीर होता हो शरीर से धर्माधर्म होता हो या धर्माधर्म से उत्पन्न होने वाले शरीर से धर्माधर्म में यदि उत्पन्न हो सकता है तो पिता से उत्पन्न पुत्र से पिता भी उत्पत्ति होनी चाहिए ये जो कहा था ये दोष ठीक नहीं ये पूर्वाजुक्त होता है तो, तो पूर्व पूर कार्य पं, तो में पंचदश कार्य में जो विरोध दिखाया वो विरोध हेतु फल भाव से असंभव हेतु फल भाव में हो नहीं सकता कार्यकाल भाव नहीं हो सकता है दिखाया आपने दिखाया स न युक्त ऐसा दोस्त ना, ठीक सा नहीं, अभी दुणतु। अभी दुणतु नहीं, नहीं है क्यों अभिभागं स न युक्त अभिभावं अभिभावं न युक्त वो स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कहते प्रति विरोधा प्रती बता रहा है कार्य का अनुभाव दिखा रहा है आप कहते हैं कि नहीं हो सकता है कैसे नहीं हो पाएगा प्रतिथि विरोधाधी प्यावर्त्याम शंका रहती पूर्ववादी की जो शंका है इस कार्य का द्वारा खंडनीय शंका उसको प्रयोग रखते हैं कहा यथा इत्यादि का आभाष यथोक्ता विरोध हो न युक्त अभिबंधुति चतमन से पंचदश कारिका में दिखाया का गया जो विरोध है वो विरोध नयुक्तो युक्त हो अभि बंधुन से सिद्धांत पूछ रहे हैं यदि ऐसे तुम्हारी मान्यता है कि यह विरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता तुम तो प्रत्यक्षादि प्रमाण बता रहे हैं तो ऐसे यदि मानते हो तो स्थिति में अगर कार्यकान मानना है तो आगे पीछे क्रम मानना पड़ेगा तो तुमको एक साथ नहीं होगा अक्रम नहीं होगा कार्यकारण भाव एक साथ उत्पन्न होने वाले के कार्यकाल भाव नहीं होता तो कार्यकाल भाव मानना पड़ेगा कौन पहले होगा भाव दिखाओ? शरीर और धर्मादि में धर्माधर्म नहीं होगा तो शरीर नहीं बनेगा शरीर नहीं होगा तो धर्माधर्म कौन पहले होगा जरा कर्म क्रम बता के दिखाओ ये सिद्धांत पूछ रहे संभवे हेतु फलयोर उत्पत्त हेतु फलयोर संभवे मानो उत्पत्त उत्पत्ति में कार्य का अनुभाव करना है धर्माधर्म और शरीर हेतु से लेना धर्माधर्म फल से लेना शरीर ये दोनों में दोनों के उत्पत्ति में संभव मैंने उत्पत्त हो क्रम्यस्तार तुम्हें क्रम स्वीकार करना पड़ेगा कौन पहले ये बतलाना पड़ेगा नियत पूर्वभावी कौन है नियत उत्तरभावी कौन है जो नियत पूर्वभावी होगा वो कारण होगा और नियत उत्तरभावी होगा कार्य होगा कार्य का अनुभाव दिखाना पड़ेगा खाली बोलने मात्र से नहीं होगा और यहां परिस्थिति ऐसी बनी हुई है शरीर के बिना धर्मा धर्म नहीं धर्मा धर्म के बिना शरीर नहीं परिस्थिति ऐसी है यहाँ पहले धर्मा धर्माधर्म वो धर्मा धर्म किससे हुआ शरीर से मानना पड़ेगा फिर वो शरीर कैसे हुआ धर्मा धर्म से यहां देखाना मुश्किल है ये सिद्धांत बोर्ड संभव है हेतु फल उत्पत्त क्रमा ये अन्वेष्ट ये तब्य में अन्वेष्ट अभ्य करना होगा हेतु पूर्वम पश्चात फलम से यह दिखाना दिखाना पड़ेगा पहले हेतु होता है बाद में फल होता है कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है दिखाना पड़ेगा इत अगर नहीं दिखा पाओगे तो एक साथ उत्पत्ति होने वालों का कार्यकारण भाव नहीं होता जैसे दो सिम उत्पन्न होते हैं एक साथ बैल के शिविर में उनमें कार्यकारण भाव नहीं होता एक सिम का एक दूसरे का एक, एक सिंह कारण बने दूसरा सिंह कार्य बने ऐसा नहीं होगा इतच युगपत संभव एक साथ उत्पत्ति मानने पर जैसे की हेतु तो फलयो कार्य माने कारण और कार्य दोनों में कार्य कारण असंबंध कार्य कारण संबंध नहीं होगा एक साथ उत्पत्ति मानने पर यथा युगपत संभवतो तो तर गो विषाण ये हो कहा जैसे एक साथ उत्पन्न होने वाले दो कौन सभ्य और इतर सभ्य माने दाया इतर मैने बाया दो सी गाय बैल का दोषी होते हैं दाया बाया दोषी होते हैं उनमें कार्यकाल भाव जैसा नहीं होता क्यों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं तो धर्माधर्म शरीर में अगर कार्यकाल भाव बनाना चाहते हो तो आपको क्रम बताना पड़ेगा और क्रम बताना संभव नहीं है क्यों एक दूसरे की अपेक्षा करके बैठे हुए हैं दोनों धर्माधर्म होगा तो शरीर बनेगा शरीर होगा तो धर्माधर्म कौन पहले होगा व्यवहार तो चलता है अंधेरे में चलता है तो परमार्थ दृष्टि से देखने पर इनमें कार्यकार हो सकता तो व्यवहार है ये तो आदर में चल जाता है एक दो तो सीढ़ी चलाना मुश्किल है एक दो तो सीढ़ी चलाते तो, तो फिर चलता रहता झूठ को सच होता है सच को झूठ हो जाता है व्यवहार ऐसा ही है ठीक है <coughs> देखिये प्रतीत्या क्रम स्वीकारवत्त उपते जैसे प्रतीति से तुमने स्वीकार किया है कार्य का भाव प्रत्यक्ष दिख रहा है एक कारण दिखता है एक कार्य दिखता है इतना दिखता है धर्मागर कारण देखेंगे शरीर कार्य दिखता है शरीर को कारण देखेंगे तो दरवाजा-दरवाजा कार्य दिखता है प्रतीति से दिख रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिख रहा है किंतु उपपत्ति प्रत्येक युक्ति से भी होनी चाहिए युक्ति की बिना खाली प्रतीति काम नहीं कर रहा तो रज्जु में सर्प भी दिखता है प्रतीति नहीं सर्प की रज्जु में होती है युक्ति से सिद्ध होने पड़े खाली प्रतीति से काम नहीं चलता ये सिद्धांत बोलते हैं प्रतित्या शुख, क्रम स्वीकार जैसे प्रती से तुमने क्रम को स्वीकार किया उसी प्रकार से भी होनी चाहिए युक्ति से भी सिद्ध होना चाहिए ही माने युक्तित्व तो भी क्रम स्वीकार युक्ति से भी स्वीकार करना पड़ेगा जब युक्ति से सिद्ध करो तो कौन पहले होता है धर्माधर और शरीर में सिद्ध नहीं कर पाओगे यही कारण युक्तित्व की इत्यादि भाषण इतश्च युगप हेतु कार्यकार हो पाएगा एक आता है योर युग पर संभव तयोर न कार्यकार जिन दोनों का एक साथ उत्पत्ति होती हो उन दोनों का परस्पर कार्यकार होता यथा विषाणयोग जैसे दो सिंह होते हैं एक साथ पैदा होते हैं बैल के सिर में था विषाण रीति व्याप्त ऐसी व्याप्ति है वैतरिक व्याप्ति है जैसे कार्यकारण हाँ, तो का अभाव रहेगा जहां पर ये होगा एक साथ उत्पत्ति होते हो क्रम नहीं होगा वहां पर कार्यकार होगा जैसे देखा दोपहर, पहले व्याप्ति है जहाँ कार्यकार होगा वहां पर क्रम होगा और जहाँ क्रम नहीं होगा वहां पर कार्य का नहीं होगा इसके लिए है यहां क्रम नहीं है दोष की उत्पत्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति है व्यतिरिक्त व्याप्ति है व्यक्तित्व स्पष्ट है व्याप्ति स्पष्ट है युक्ति स्पष्ट है इसलिए क्रमश आवश्यकता है। इसलिए क्रम जरूर आवश्यक मानना पड़ेगा क्रम धर्माधार और शरीर में क्रम मानना पड़ेगा क्योंकि क्रम की सिद्धि होने वाली नहीं इसलिए धर्म आधार पर शरीर आदि बोलना ऐसा है व्यवहार होता है सिद्ध नहीं पाता ठीक है टिप्पणियां एक दो व्याप्ति माने ययोग क्रमाभाव तय तो कार्यकार जिन दोनों में क्रम का अभाव है उन दोनों में कार्यकार का भी अभाव होगा ऐसे विदृत व्याप्ति है माने यत्र यत्र कार्यकार तत्र तत्र क्रम यह होगा ये अन्य व्याप्ति होगा माने यत्र हेतु तत्र साध्य जहां कार्यकार भाव होगा वहां पर क्रम रहेगा जहां क्रम नहीं होगा वहां कार्यकार नहीं होगा वितरित व्याप्ति कहा व्यक एक करता कहा दो नंबर हेतु फले क्रमवती कार्य कारण व्यतिरिक विषाणुपतिमा अस्त्याह सिद्धांत बोलते हैं देखो अनुवाद ऐसा बनेगा हेतु और फल दोनों क्रम वाले होते हैं मान जिसको कारण बनाना है जिसको कार्य बनाना है क्रम होगा पहले कारण होगा और बाद में कार्य होगा कार्य लिए तो पूर्ववृत्ति कारण ऐसे होगा तो हेतु फले प्रथमा के दो बचना है क्रमवती क्रम वाले हैं दोनों भाव है कारिकार, कारिकार, कारिकार वह वह उनमें इसलिए व्यतिरिका विषाणु व्यतिरिक व्याप्ति है जहां पर क्रम नहीं होंगे वहां पर कार्यकार नहीं होगा इतिहास क्रम से आवश्यकता इत्यादि कहा टीका में आग कहते हैं उक्त व्याप्तेर अनुग्राहक तर्कम उपनिष्य है पूर्वादि बोलेगा हेतुर अस्तु साध्य मास्तु कार्यकारो अस्तु क्रमो मास्तु क्रम के बिना भी होता है धर्माधर्म शरीर में तो क्रम नहीं दिखा पा जा पा रहा है क्यों एक दूसरे में आश्रित बन के बैठे हुए हैं भाव तो दिख रहा है ना एक कारण है दूसरा कार्य है ऐसा दिखाई पड़ता है तो अनुकूल तरह का शून्य हेतु बोल सकता है वो पूर्वाली माना अनुमान सही नहीं है बोल सकता है कार्यकारस्तु ऐसा बोल सकता है उसके लिए कहते हैं उक्त व्याप्ते जो व्याप्ति दिया था व्यति व्याप्ति जो दी तत्र, गई थी यत्र कार्यकार तत्र तत्र क्रमवत्व यह क्रमाभाव तत्र कार्यकार इस व्याप्ति में अनुकूल तर्क शून्य है पूर्वादि बोलेगा मानी कार्यकारण भाव हो किन्तु तो क्रम न हो ऐसा बोलेगा हेतु रूसा मास्क तो अनुकूल तर्क देते हैं उक्त व्याप्ति और अनुग्राह तर्क उपनिष्य जो व्याप्ति दी गई है जहां कार्यकारण भाव होगा वहां क्रम अवश्य होना चाहिए जहां पर कार्यकार होगा वहां क्रम नहीं होता ए, क्रम नहीं होगा वहां कार्यकार नहीं होगा इसमें अनुग्राह तर्क का उपन्यास करते हैं रखते हैं कहा तीन नंबर टिप्पणी अक्रमयोरपी अस्तु कार्य यदि विचार आशंभ्य पूर्ववादी की संज्ञा यही धर्माधर्म तो में क्रम नहीं बता पा रहा है फिर भी भाव हो ऐसा बोलना चाहता है अक्रम अस्तु कार्य कारण क्रम न होने पर भी भाव हो हेतु रस्तु साध्यू यही होगा ये व्यविचार हम आशंक ये हेतु व्यविचारी है ऐसा शंका करके तं निराशकम उस बेविचार दोष को निराकरण करने के लिए कार्यकारण क्रम व्यविचारित्व असत्व कार्यकारण तो रहने नहीं सकता यदि क्रम का व्यविचार ही होगा वहाँ कार्यकारण तो नहीं होगा जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धूम हो नहीं सकता शंका का लिए अनुकूल तर्क देना होता है ऐसे यहाँ भी ये क्रमाभाव तत्र भाव भाव दिख रहा है तो क्रम भी दिखना पड़ेगा क्रम जरूर है क्या नहीं कार्यकार क्रम व्यविचार उत्तर व्याप्ते इत्यादि कहा तो टीका में कहा था उक्त व्याप्ते अनुग्रहकम तर्क मोनिष्दी जो व्यापति है जहां पर कार्यकार होता है वहां पर क्रम जरूर होता है अनुकूल तर्क है जहाँ क्रम नहीं होगा वहां भाव भी नहीं होगा इसके लिए आगे बोलते हैं कार्य का है फलाद उत्पत्तिमा सन्नते हेतु प्रसिद्ध अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध प्रसिद्धति। फुत्प्य सन् नेहे प्रसिद्धति। फल से उत्पन्न होने वाला जो हेतु है शरीर से उत्पन्न होने वाला धर्माधर्म है ऐसा धर्माधर्म की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी क्यों फल उत्पतिमान नहीं है हेतु से फल उत्पन्न होना था शरीर उत्पन्न होना था ऐसे जो तो अनुत्पन्न शरीर से उत्पन्न होने वाला जो तो धर्माधर्म होगा अनुत्पन्न शरीर से धर्माधर्म हो जाए तो धर्माधर्म से शरीर होगा एक को तो अनुत्पन्न अवस्था में लेना ही पड़ेगा यही होगा क्रम बनाने के लिए वही कहते फलाद उत्पत्तिमान संघ फल से उत्पन्न होने वाला शरीर से उत्पन्न होने वाला जो तो धर्मादी है धर्मा धर्मादी है नते हेतु प्रसिद्ध तुम्हारे मत में वो हेतु कारण नहीं बनेगा इसके लिए फल के लिए जो फल से आश्रित फल में आश्रित है फल के लेकर के उत्पन्न होना है तो फल को उत्पन्न कर पाएगा नहीं कर सकते फलाद उत्पत्तमानसम न हेतु प्रसिद्ध वो हेतु तुम्हारे मत प्रसिद्ध नहीं हो सकता वो कारण धर्माधर्म सिद्ध नहीं हो पाएगा अप्रसिद्ध हेतु जो अप्रसिद्ध नहीं हो पाया हेतु तो फिर वो हेतु कैसे होगा फल उत्पादी वो फिर शरीर को कैसे पैदा करेगा और प्रसिद्ध अवस्था का कार्य कार्य है वो कार्य को कैसे पैदा करेगा क्यों तो शरीर की अपेक्षा रखना है धर्माधर्म तो फल से उत्पन्न होने वाला जो हेतु है वो हेतु प्रसिद्ध नहीं हो पाए क्यों फल उत्पन्न नहीं हुआ है अभी फल उत्पन्न होने के लिए धर्माधर्म चाहिए धर्माधर्म अपेक्षा कर रहा है फल की शरीर यदि धर्माधर्म को पैदा कर दे तो धर्माधर्म शरीर पैदा करेगा ये स्थिति आएगी यही कहा फलाद उत्पत्तिमा नते न हे तो हेतु प्रसिद्ध थी तुम्हारा जो हेतु है प्रसिद्ध हेतु माने कारण प्रसिद्ध नहीं कार्य की अपेक्षा रखने वाला कारण जो होगा वो कारण रूप से प्रसिद्ध नहीं होगा अप्रसिद्ध कथम हेतु हेतु माने कारण धर्माधर जो कारण है प्रसिद्ध नहीं हो पाया फलम कथम उत्पाद फिर शरीर को कैसे उत्पन्न करेगा वो वो धर्भाधर जो अप्रसिद्ध है वो धर्मात्मा शरीर को पैदा कैसे करेगा नहीं कर सकता ेतुल्व ब्रुवत मते हेतुअधीनतया अलब्धात्मका फलादुत्पत्तिमा हेतु लब्धात्मकोलब्धात्मक असत्वा फल उत्पादय शक्नो अतो हेतु भाव अश्ति कार्यकारण भाव क्या हो सिद्धि होने आगे जाकर के क्यों होता है कहते हैं हेतु फलयोर बिथो हेतु फलोत्तम पुर्वत् परस्पर कार्यकार मानते हैं शरीर से धर्माधर्मादि धर्माधर्मा शरीर एक दूसरे का कारण एक दूसरे का कार्य यही मान के चलते हैं धर्माधर्म किससे होता है तो शरीर से यही उत्तर देना है और शरीर किससे होता है तो धर्माधर्म से एक दूसरे में आश्रित है ये हेतु फलयोर हेतु से लेना धर्माधर्म फल से लेना शरीर ये दोनों में मिथो हेतुफल तुम तु ये दोनों में परस्पर हेतुता भी है फलता भी है दोनों कारणता भी, तो भी तो दोनों में है कार्य भी दोनों है धर्माधर्म के अपेक्षा शरीर में कार्य तो आएगा और शरीर के अपेक्षा धर्माधर्म में तो आएगा और एक दूसरे में कारणता भी है ऐसे मानते हैं जो लोग हेतु फल जो मिथो हेतुफल तुम ब्रबतो मते ऐसे मत में जो मीमांसक आदि है जो भी है वादियों के मत में व्यावहारिक शक्तियों को ही पारमार्थिक सत्य मानने वाले के मत में यही सकता हेतु अधिनतया अलब्धात्मक फला देखो फल किससे उत्पन्न होना था हेतु से हेतु के अधीन फल होना था धर्मा धर्माधर्म हो पहले तो शरीर होना था ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले धर्मा धर्म। जिसका स्वरूप प्राप्त ही नहीं हुआ है शरीर का वैसे शरीर से उत्पन्न होने वाला धर्माधर्म शरीर को पैदा कर पाएगा नहीं कर सकता ठीक है हेतु अधीनता या अलब्धात्मका फलाद जिससे अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई है जिस फल की शरीर की क्यों हेतु के अधीन होना था उसको धर्माधर्म के अधीन होना है शरीर को उत्पत्ति अलब्धात्मका फला अलब्ध आत्मा जैसे आत्मा में मतलब स्वरूप जिसके स्वरूप उत्पन्न ही नहीं हुआ ऐसे जो फल है शरीर है क्यों हेतु के अधीन होना हेतु अभी पैदा ही नहीं हुआ तो ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले जो धर्मादि होगा हेतु अधीन तया हेतु के अधीन कार्य होता है कारण के अधीन कार्य होता है कारण है ही नहीं अभी शरीर होगा तो धर्मा धर्मा होगा फिर शरीर बनेगा तो हेतु अधीन तया अलब्धात्मक फलाद जो लब्ध स्वरूप नहीं है आत्मा मैंने स्वरूप स्वरूप स्वरूपम ऐसे अवलब्धात्मक दा। का हो जाएगा फलाद ऐसे जो जिसका स्वरूप ही अभी निष्पत्ति नहीं हुई है अभी निष्पत्ति नहीं शरीर का ऐसे जो फल होगा शरीर होगा उससे उत्पत्ति हेतु उस शरीर बनाई नहीं है ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाला धर्माधर्म जो होगा धर्माधर्म जो होगा वह न तो लब्धात्मक हो भवती यही कहते हैं ऐसे हेतु भी धर्माधर्मादि अपना स्वरूप प्राप्त वाला नहीं होता तो जब जिस शरीर से बना था शरीर ही नहीं हुआ क्यों हेतु के अधीन होना था शरीर को अलबदात्मक स्वरूप है शरीर उससे होने वाला जो धर्माधर्म होगा वह धर्माधर्म से होने वाला हो हो कार्य भी अल्पदात्मक ही होगा ये तु न तु तो अलब लब्धात्मक उस शरीर से उत्पत्ति नहीं हो सकती उस धर्माधर्म की भवती अलबदात्मक असतवार जिसका स्वरूप नहीं है वो असत होता है जो तो धर्माधर्म हो चाहे शरीर स्वरूप नहीं डर पा रहा है युक्ति से अलबदात्मक जिसके लब्ध नहीं है आत्मा स्वरूप जिसका ऐसी वस्तु तो होता असत होता है तो को असत होने से न फल उत्पादन सहमति फिर उस फल को तैयारने का कार्य तैयार नहीं कर सकता अपना स्वरूप ही नहीं है जिसका वो क्या कार्य पैदा करेगा जैसे बंदे या पुत्र का स्वरूप नहीं होता है वो किसी को पैदा नहीं कर सकता अपना स्वरूप ही नहीं है वो क्या कार्य पैदा करेगा ठीक इसी प्रकार है कहा अतो हेतु फल भाव से असिद्धि न हेतु सिद्ध होता है न फल सिद्ध होता है कार्यकाल भाव की असिद्धि होती है युक्ति से प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है वो अलग बात है वो तो व्यवहारिक को लेकर के चलते हैं जब अत्र अशर्ब केन कम बीजानी यात्र इत्यादि श्रुति को देखते हैं केन कम पश्चिम इत्यादि देखते हैं तो उस श्रुति के आधार पर यह सब अस्थिति हो जाती है जिस काल में सब बात हो जाता है माना अंतुरीय अवस्था में जब पहुंच जाते हैं उस काल की बात है वो तो पारवाधिक सप्ताह वहां पहुंचने पर सब का अभाव हो जाता है तो हेतु तो फल से असिद्धि तो इस हेतु से ही सिद्ध हुआ कार्य का अनुभाव असिद्धि है क्यों कार्य के अधीन कार्य होना है कारण के अधीन कार्य होना है एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं और एक दूसरे एक दूसरे के अधीन में है तो एक दूसरे की सिद्धि नहीं हो पाती है युक्ति ऐसे बताती है युक्ति से ही सिद्ध होता है प्रत्यक्षाद प्रमाण बोल रहे हैं कार्य का अनुभाव शरीर किससे हुआ बोलते धर्माधर्म से किन्तु वो पूछने वाला वही चुप हो जाता है उसको पूछना चाहिए फिर धर्माधर्म किससे होता है पूछना चाहिए क्या उत्तर देगा क्या देना पड़ेगा शरीर से बोलना पड़ेगा शरीर होता है धर्माधर्म से धर्माधर्म में शरीर से कौन पहले होगा युक्ति से सिद्ध होने वाले नहीं है यही होगा अतः चार की टिप्पणी अतः असतो अजनकत्व जो तो असत तो होता है वह जनक नहीं बनता धर्माधर्म असत हो गया क्यों तो शरीर की अपेक्षा रख रहा है जिस शरीर की स्वरूपी पैदा नहीं हुआ ऐसे शरीर की अपेक्षा रख रहा धर्माधर्म तो इसलिए वो असत है तो असत से कोई कार्य होता नहीं जनक बनता नहीं कारण नहीं बनता एका ये कहातु फलयोर अक्रम बतोर न कार्य कारण भाव है न संबंध कार्यकारण भाव न होना है हेतु फल धर्माधर्मा और शरीर को करके चल रहे हैं और तो कारण और कार्य दोनों में अक्रम बतो यदि क्रम नहीं हो सकता है क्रमवतो जहां क्रम, क्रम न हो वहां पर न कार्यकाल भावना संबंध कार्य भाव संबंध नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ एक शुरू संबंध नहीं हो सकता आया हो सिद्ध थी न कार्यकाल भावे न संबंध सिद्ध थी इतिए आकांक्षा पूर्वक साधी जहां पर क्रम नहीं होगा हो वहां कार्यकाल भाव नहीं बनेगा ये प्रश्न पूर्वक सिद्ध करते हैं कथम करके भाष्य ने प्रश्न किया कथम असंबंध कैसे संबंध नहीं होगा जी कार्य भाव का संबंध क्यों नहीं होगा दोनों में धर्माधर्म और शरीर धर्म जब प्रश्न उठा तब तो कहते हैं जन्यात्तो अलब्धात्मका फलात्प्यमान सन सस विषादेव असतो न हेतु प्रसिद्ध जन्म न लवते ये कहते हैं जनयात जन्य से पैदा होना है जन्य माने कार्य कार्य से पैदा होने वाला जो कारण कोटि में बैठा होगा धर्माधर्म जनियात शरीर शरीर जन्य है ना जनयात शरीर जन्य है उत्पत्तिशील है शरीर इससे स्वतो अलब्धात्मक प्रकार स्वयं पहले शरीर बना नहीं, धर्म ही नहीं धर्माधर्म के तो बन नहीं सकता है तो ऐसा जो अपना स्वरूप प्राप्त ही नहीं किया जिसने ऐसा शरीर से जन्यात स्वतो प्रकार स्वतः सो, अपना स्वरूप की अविनिष्पत्ति नहीं जिस शरीर की ऐसे शरीर से फलाद उत्पत्तिमान ऐसे फल मान शरीर है उससे उत्पन्न होने वाला जो धर्माधर्बादी है ऐसे उत्पन्न होते हुए सस विषाण आदि असत सस विषाण के समान असत जो होगा जैसे खरगोश का सेंग असत होता है उसी प्रकार जिसके स्वरूप ही उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे शरीर से उत्पन्न होना चाह रहा है जो धर्मादि वो तो असत ही होगा वो असत असत हो न हेतु प्रसिद्ध दि उसमें कारणता की प्रसिद्धि नहीं हो सकती ऐसे असत की उसको कारण नहीं मांग सकते हैं उसको हेतु रूप से प्रसिद्ध नहीं है ना जन्मनालवते माने वो जन्म उत्पन्न नहीं कर सकता है माने जब शरीर पैदा ही नहीं हुआ है वो शरीर से धर्माधर्म कैसे पैदा हो पाएगा वो जन्म उत्पत्ति उसके जन्म ही नहीं हो सकता ये कहा अलब्धात्मक असिद्ध संस विषाण आदि कल्प हस्त व कथम फल उत्पाद जिसका स्वरूप ही प्राप्त नहीं हुआ धर्माधर्मादि का क्यों उस वो जिसकी अपेक्षा रख रहा है वो भी पैदा ही नहीं हुआ अलग, अलग, है शरीर तो धर्मा धर्म होगा तब तो शरीर बनेगा पहले तो है ही नहीं शरीर और जिसकी अपेक्षा से इसको होना है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ ऐसे से होने वाला जो धर्मादि असत होंगे वो अच्छा अलब्धात्मक वो असिद्ध वो जो धर्मादि अलब, अलब्ध स्वरूप हो गया स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रहा उनका नहीं हो रही है ऐसे जो असिद्ध है सिद्ध नहीं है बंध्या पुत्र के समान हो रहा है ऐसे होते हुए सस आदि कल्प खरगोश के सिंह आदि के समान शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता ऐसा धर्माधर बोल रहे हैं वस्तु तो नहीं होता ऐसे ऐसी कल पर तब सस आदि के समान तब कथम फल उत्पाद ऐसी वो जो अपना स्वरूपी जिसे प्राप्त नहीं किया ऐसे धर्माधरवादी तुम्हारे मत में कैसे ये शरीर आदि शरीर को पैदा करेगा फल तुम्हारे शरीर कैसे पैदा कर सकता है स्वरूपी प्राप्त नहीं होगा क्यों शरीर हो तो धर्माधरवादी बने तब शरीर पैदा करता शरीर है नहीं धर्माधर्म नहीं बन पाया धर्माधर्म नहीं बन पाया तो शरीर कहाँ से पैदा करेगा वो नहीं कर सकता ये कहा नहीं इतर इतर अपेक्षा सिद्धियो सश विषाण कल्प यो कार्य का भाव संबंध प्रचित दृष्टि जाते हैं एक दूसरे के अपेक्षा से सिद्ध होने वाले जो दो पदार्थ होंगे धर्माधर्म और शरीर में ऐसे देखा है एक दूसरे से एक दूसरे की सिद्धि होती है धर्माधर्म होगा तो शरीर होगा शरीर होगा तो धर्माधर्म होगा एक दूसरे के लिए सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा है यहाँ नहीं इतर इतर अपेक्षा सिद्ध हो इतर इतर अपेक्षा से जिनकी सिद्धि होती हो कार्यकान भाव की सिद्धि होती है एक दूसरे की अपेक्षा करके जहां होती है शश विशाण कल्प हो खरगोश के शैं के समान जब इतर इतर अपेक्षा रखते हैं तो उस स्थिति में खरगोश के शिम के समान नहीं होते वो वस्तु स्वरूप उपलब्ध नहीं हो पाएगा उनका मैं चाहता हूं वो हो जाए तो वो मुझे पैदा करे वो चाहता है वो मुझे पैदा करे एक दूसरे की स्थिति बनी हुई है कहां से पैदा होना खरगोश के सिंह के समान केवल शब्द प्रयोग होना वस्तु न होना ऐसी स्थिति आ जाती है नहीं इतर इतर अपेक्ष सिद्धियों एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले जो दो वस्तु होंगे या धर्माधर्म और शरीर में ऐसा ही है शरीर के अपेक्षा से धर्माधर्म की सिद्धि है धर्माधर्म के अपेक्षा से शरीर की सिद्धि है ऐसे वस्तु है दोनों इनका सश विषाण कल्प योग खरगोश के सिंह के समान केवल शब्द प्रयोग हो रहा है वस्तु नहीं हो पाते खरगोश होता ही ऐसे ही है कार्यकार प्रचित दृष्टा इन दोनों में कहीं भी नहीं देखा है भाव संबंध कभी नहीं देखा है न नकार पहले है न दृष्टा संबंध नहीं देखा गया देखा अन्य अथवा आधार आधे भाव आदि संबंध भी नहीं हो सकता उन दोनों में माने जैसे बैल आधार हो जाता है सिंह आधे हो जाता है इस प्रकार धर्माधर्मा आधे हो शरीर आधार हो या शरीर आधे हो धर्माधर्मा आधार हो ऐसा संबंध भी नहीं हो कोई संबंध नहीं हो सकता क्यों वस्तु हो तो संबंध की कल्पना हो वस्तु ही नहीं सिद्ध हो रहा है से संबंध की कल्पना हो तो दूर पहले वस्तु सिद्ध हो तब तो कार्यकार की बातें आए कि धर्माधर्म शरीर आदि ये बताया कि कह सर देखे हेतु स्वरूपात जन्यम फलम हेतुस्वरूप है धर्माधर्म उनके यहां मत में तो उनसे जन्य है फल शरीर उत्पन्न होने वाला फल शरीर तद तो अधिन वो किसके अधिन है उसके शरीर के अधीन लब्धात्मक स्वतः अलब्धात्मकम ये जो शरीर जो है उस हेतु के अधीन है धर्माधर्म के अधीन है धर्माधर्म जब तक नहीं होगा शरीर नहीं बन पाएगा तद तो अधीन लब्धात्मक फलम उस कारण के अधीन होकर के धर्माधर्म के अधीन होकर के जिसको स्वरूप मिल जाता है लब्ध है आत्मा जिसका प्राप्त है स्वरूप जिसका ऐसे कार्य स्वतः अलोधात्मक और स्वतः अलोभ स्वरूप है वो जब तक धर्माधर बने होगा तब तक हो ही नहीं सकता शरीर स्वतः ऐसी स्थिति में है ये, ऐसे शरीर तथा उत्पत्तिमान ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाला जो धर्माधर्भ होगा ऐसा संसा हेतु न प्रसिद्ध होती इस प्रकार के हेतु की प्रसिद्धि नहीं होती धर्माधर्म की प्रसिद्धि नहीं हो सकती तो धर्माधर्भ की अपेक्षा रखने वाला शरीर की अपेक्षा रखकर के जो तो धर्माधर्म होना हो ऐसे हेतु कारण रूप प्रसिद्ध नहीं है धर्माधर्म की प्रसिद्ध नहीं हो सकती न खुशे लब्धात्मक उपलब्ध है जैसे खरगोश के सिंह से कोई पैदा होता हो ऐसा नहीं देखा गया माने जिसका स्वरूप ही नहीं है वो किसी को पैदा नहीं कर सकता उसी प्रकार या शरीर बना ही नहीं है तो धर्माधर्म पैदा कैसे करेगा और धर्माधर्म है ही नहीं तो शरीर कैसे पैदा होगा अपना स्वरूप पहले चाहिए अपने स्वरूप के लिए उसकी अपेक्षा हो रख रह रहा है उसकी अपेक्षा हो रख रहा है यही कहा नहीं न खुश सस विषाधिर असद खरगोश के सिंह आदि असद वस्तु हैं उनका सगासाद उनसे किंचित लब्धात्मक को बोले तो कोई भी ऐसे लब्ध स्वरूप वाला कोई वस्तु नहीं मिलता कोई वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है वैसे दोनों वैसी स्थिति में बने हुए हैं धर्माधर्मा और शरीर वैसी स्थिति है हेतु अप्रसिद्ध हो अलब्धात्मक अभिवगत सब तरी तथा असद रूप फलम उत्पादय उत्साहते न फलम उत्पादय उत्साहते कहा हेतु अप्रसिद्ध जब कारण ही अप्रसिद्ध हो गया जिसका कारण अप्रसिद्ध हो अलब्धात्मक अपना स्वरूप प्राप्त ही नहीं कारण रूप से अभी तैयार नहीं हुआ उसके स्वरूप ही कारण का स्वरूप ही नहीं जहा ऐसा होगा अभिवगत जब स्वीकार कर लिया कारण तैयार नहीं है धर्माधर्म के लिए शरीर कारण शरीर के लिए धर्माधर्म कारण किन्तु कारण अभी तैयारी नहीं हुआ क्यों तो एक दूसरे की अपेक्षा में पड़े हुए हैं तो स्वीकार सब सतरी तथा जो तो असद रूपा सं। उस फिर क्या होगा जब अपना स्वरूप ही नहीं है उसका तो असद होगा वो असत होता हुआ ना फल हम उत्पाद तो उसका तो, फिर कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता फल कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता क्यों तो अपना स्वरूप ही नहीं जिस कारण का वो कारण क्या कार्य की उत्पत्ति करेगा नहीं कर सकता जैसे खरगोश के सिंह अपने स्वरूप उसके नहीं है बैल के तो सिंह होते हैं खरगोश के सिंह होते ही नहीं तो वो खरगोश के सिन् कोई कार्य पैदा नहीं कर सकता इसी प्रकार हो जाएगा नहीं सद्वादिपते फल असत सका साथ उपलब्ध तो करता जो सदवादी है असतवादी ने बौद्धादि ने जो सत्वादी है सदवादी के मन में असत से कोई फल की उत्पत्ति नहीं देखा गया नहीं सद्वाधिपते एक बहुतों को छोड़कर के सब शादी है सत्वादी के मत में सिद्धांत में फलम जो फल होगा असत सकासात उपलब्ध चरम भूतपूर्व तो चरट प्रत्यय लगा है देखा गया ऐसा नहीं है नहीं देखा गया असत से कोई फल पैदा होता वैसा नहीं देखा गया ऐसा नहीं स्वरूप देखा नहीं गया ये आगे तथा कथम यह तो फल चलो फिर भी कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं हो रहा फिर भी संबंध क्यों नहीं होगा इन दोनों का धर्माधर्म और शरीर आदि का संबंध क्यों नहीं होगा तथा फिर भी प्रथम हेतु तो फल और असंबंध कार्यकार दोनों में क्यों संबंध नहीं होगा ये शंका उठाई उसको उत्तर देते हैं छठी टिप्पणी में तथापि परस्पर सापेक्ष सिद्धिकधर्म और शरीर में देखा एक दूसरे की अपेक्षा रख रहे हैं ऐसा होने पर भी कार्यकारने में क्या आपत्ति है संबंध क्यों नहीं होगा शंका उठाई तो नहीं, कहा नहीं इत्यादि कहा नहीं अपेक्षा हो एक दूसरे की अपेक्षा से जिसके स्वरूप की सिद्धि होनी हो ऐसे हो, खरगोश के, के समान जो वस्तु हो। तो होता, नहीं होता। दो, एक दूसरे की सिद्ध हो वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते जो एक दूसरे में आश्रित हो रहे हो कौन पहले हो वो नहीं पाता शरीर बोलेगा धर्माधर हो मैं तुम्हें पैदा करूंगा पहले मुझे पैदा करो धर्माधर्मा करेगा मैं तुम्हें पैदा करूंगा तब पहले मुझे पैदा करो कौन पहले पैदा करेगा समस्या ऐसी है बोलना सरल सर है धर्मा धर्माधर्म और शरीर को बोल देना सरल है पारमार्थिक सत्ता को लेकर के व्यावहारिक सत्ता में धर्मा धर्म को कारण मानते हैं शरीर को कार्य मानते हैं कभी शरीर को कारण मानते हैं धर्माधर्म कार्य मानते व्यावहारिक सत्ता अलग है ये तो यहां पर तो यत्र तू सर्व आत्माभुत यूय सर्व आत्मभा ने कम पश्यत इत्यादि स्मृति के ऊपर लेकर के चले तुरी अवस्था की बात है व्यवहारिक तो बातें नहीं है पार्थिक सत्ता में बैठकर बोल रहे हैं, ध्यान देना चाहिए व्यवहार तो में अपलाप नहीं होता धर्मा धर्मादि तो अच्छा। तो का शरीर आदि का है टीका मंगा अन्य अन्यथा वाहि आधार आधे भाव आदि कथा के कोई भी संबंध नहीं देखा गया जिनका ए, एक दूसरे से अपेक्षा रखने वाले पदार्थों का कार्यकार भाव आदि संबंध नहीं देखा अथवा करके बोला और भी है अन्यथा आधार आधे भाव एक आधार बने एक आधे बने नीचे ऊपर हो जाए जैसे बैल और बैल के सिंह में आधार आधार भाव संबंध होता है ऐसा संबंध भी नहीं होगा संभाई संभाई भाव भी नहीं होगा संयोग आदि भी नहीं होगा स्वरूप ही नहीं क्या संबंध हो स्थिति होगी ये कहा आगे टीका में कहते हैं हेतु तो फल योग प्रत्ये अन्यतर न पूर्व सप्ता इति असतो शश विषाणुरीव अन्योन्यापेक्षा जन जन तत्व ससविशा, शश विषाणादिषु असंगाद पूर्व में ये सिद्ध किया है हेतु फलपत्ते सती जब एक साथ मानेंगे दोनों को पूर्वापर भाव सिद्ध नहीं हो पा रहा है शरीर पहले की धर्माधर्म पहले नहीं पाया एक साथ मान्यता क्या होगा हेतु तो फल योगपत्य सती अन्य तरह से न पूर्व क्षण सत्या दो में से किसी के एक भी भी में भी पूर्वक्षण में अस्तित्व नहीं एक ही काल में होते हैं दोनों तो पूर्वकाल में कोई भी नहीं है पूर्वक्षण क्षण में न धर्माधर्मादि हो सकता है एक, एक काल में उत्पत्ति मानने पर न शरीर हो सकता है हेतु तो फलय योग प्रत्ये सति एक साथ मानने पर यह दोष आ जाएगा अन्य दो में से किसी एक का भी चाहे धर्माधर्मादि हो चाहे शरीर हो दोनों का न पूर्वक्षण है सत्ता पूर्व क्षण में अस्तित्व दोनों का नहीं किसी का भी नहीं रहेगा क्यों इसी क्षण में उत्पन्न होना दोनों ने तो पहले चरण में दोनों नहीं है अभाव हो जाएगा सत्ता। यदि असत हो वो जो असत होंगे पूर्व क्षण में असत रहे ये असत शाणी वैसे असत दो खरगोश के सिंह है दो सीघ है खरगोश के असत उसके समान अन्य अपेक्षा जन जनगर दोनों तो पूर्व क्षण में कोई भी नहीं है ना शरीर है ना धर्म तो वो जनक कैसे बनेगा एक दूसरे के लिए जैसे खरगोश के सिंह जो अविद्यमान है वो एक दूसरे के लिए नहीं बनते हैं पूर्वक्षण वृद्धि होने के कारण को कारण को पूर्वक्षण वृद्धि होना चाहिए पूर्वक्षण में है ही नहीं यही कह रहे हैं तो फल योगी सदी एक साथ मान्य पर्व दोनों एक साथ होते हैं ऐसा मान्य पर्व अन्य तरह से आप न पूर्वक्षण है दो में से किसी का पूर्व क्षण में अपने अस्तित्व नहीं है होने से खरगोश के सिंग समान हो गए हो असतो जैसे असत पदार्थ होते तो खरगोश ये धर्मा धर्मा और शरीर भी ऐसे हो गए दोनों पूर्वक्षण असत है को से, जन्य जन्य जन्य तो होने से अन्य अपेक्षाया जन्यजनक तो न एक दूसरे की अपेक्षा करके जनक भाव कार्य का भाव नहीं हो सकता है सस विष्रामादिशु प्रसंगा अति प्रसंगात होगा तो यहाँ अगर इनमें कार्यकार भाव मानते हैं धर्मा धर्मादि शरीर में पूर्वक्षण वृत्ति नहीं है फिर भी मानते हैं एक दूसरे के लिए पूर्वक्षण वृत्ति न होने पर भी कार्यकार भाव मानना हो तो खरगोश के सिंह में भी कार्यकार भाव मानना असत्य बराबर है पूर्वक्षण में वो भी नहीं ये तो भी नहीं है तो सस विषाण आदि से खरगोश के सिंह आदि में भी प्रसंगात् मानी अतिव्याप्त प्रसंगात यही होगा चार प्रसंग असत्वादि विशेषा असत्व तो वहां भी तो बैठा है ना तो वहां भी कार्यकार खरगोश में भी पूर्वक्षर में वो भी नहीं थे यही दोष आएगा ये कहा पूर्व में ये बता दिया अब कहते हैं महाराज मैंने नहीं, नहीं श्रुति बोलती है पुण्य वे पुण्य ने कर्मा भगती इत्यादि पापम पापे न इत्यादि श्रुति है तो इस श्रुति के द्वारा क्या सिद्ध होता है धर्मा धर्म कारण है ये सिद्ध होता है और पुण्य मैंने शरीर कार्य है यह सिद्ध होता है पुण्य एक तृतीयांत है पुण्य प्रथमांत है पुण्यो वय पुण्यन कर्णा श्रुति पुण्यो वही पुण्यन कर्मण भवती इत्यादि श्रुते इत्यादि धर्म जब श्रुति दिखाई पड़ते हैं तो धर्मादिशु हेतु तो फल भाव आसन धर्मादि हेतु हो जाते हैं और शरीरादि फल हो जाते हैं दिखाई पड़ता है क्यों पुण्य हो जाता है पुण्य माना शरीर पुण्य होता अच्छा शरीर मिल जाता है कैसे पुण्यन कर्मण पुण्यकर्म के द्वारा ये कहा तो हेतु हो गया पुण्यकर्म दिखाई पड़ रहा है ये पूर्व की शंका होगी यहाँ इधानी पुण्य पुर्णे वी पुण्य न कर्मणा भगवती इत्यादि श्रुतेर धर्मादिशु हेतु तो फल भाव आवश्यक है धर्म धर्म और आदि से जो है न शरीर धर्मा धर्म शरीर में कार्य का भाव है यह श्रुति को देखने पर धर्मा धर्मादि कारण होते हैं शरीर कार्य होता है यह शंका करके कहते हैं श्रुतेर असंभाविता अर्थ प्रामाण्य श्रुति में जो असंभावित अर्थ है जिस अर्थ होना संभव है उसमें प्रामाण्य नहीं माना जाता श्रुति अर्थवाद क्या है या व्यावहारिक सत्ता में बोल रहे रही स्मृति पारिवार्थिक सत्ता में नहीं हो सकती है श्रुते श्रुति का असंभाविता जो हो नहीं सकता उस अर्थ में उस विषय में प्राम्योगुति का अवश्यम पौर्वाम वक्तव्यम अवश्य यहां पर पूर्वापर भाव बताना नहीं पड़ेगा धर्म धर्म आदि में और शरीर में कार्य का अनुभाव यदि मानना है तो पर बताना पड़ेगा पूर्व पूर्वभावी जो होगा कारण होगा उत्तर उत्तरभावी कार्य होगा पूर्वापर बताने पड़ेगा यदि फतरत्व निष्पन्नम येरपेक्ष यदि है तो फल सिद्धिश्च हेतु सिद्धि यदि हेतु फला हेतु फलात् पंचमी यदि फल से हेतु की सिद्धि होती हो माने कार्य से कार्य की सिद्धि होती हो शरीर से धर्माधर्म की सिद्धि होती हो या फल माने शरीर और हेतु माने धर्माधर्म यदि फलात् हेतु सिद्धि यदि फल से शरीर से हेतु बने धर्म धर्माधर्म ष्टी या हेतु तो हो धर्माधर्म की सिद्धि होती हो और फल सिद्धि से हेतु था और बोलोगे फिर फल की सिद्धि कैसे होगी शरीर से धर्माधर्म की और शरीर की कद हेतुता पंचन और फल सिद्धि सष्टि फल से सिद्धि फल सिद्धि फल की सिद्धि हेतु से कार्य की सिद्धि धर्माधर्म से शरीर की सिद्धि धर्माधर्म से अधि है परस्पर मानना है तो स्थिति में कतरक पूर्व निष्पन्न बताना पड़ेगा दोनों में से कौन पहले उत्पन्न हुआ पहले सिद्ध कौन है क्योंकि वही कारण बनेगा जो पहले सिद्ध होगा शरीर पहले है या धर्माधर्म पहले है वही होगा कारण जो पहले होगा पश्चात भी होगा कतरत पूर्व स्पन्न युद्ध अपेक्षा यह जिसकी सिद्धि की अपेक्षा से जिसकी सिद्धि होती है पहले एक व्यक्ति की सिद्धि हो जाए दूसरी की सिद्धि होगी तो कारण तो रूप में कौन सिद्ध होगा पहले पूर्व निष्पन्न कौन होगा धर्माधर्म पहले होगा कि शरीर पहले होगा ये तो पता नहीं पड़ेगा जो धर्माधर्म को कारण मानते हैं शरीर को कार्य मानते हैं या शरीर को कारण मानते हैं धर्माधर्म कार्य मानते हैं उनको ये उत्तर देना पड़ेगा कतरत तो पूर्व निष्पन्न दो में से कौन पहले उत्पन्न हुआ है पहले सिद्ध कौन है उसको कारण मानना होगा यश्य सिद्धि अपेक्षा यहां सिद्धि सिद्धि अपेक्षा है अन्य से सिद्धि जिसमें एक की सिद्धि की अपेक्षा करके दूसरी की सिद्धि होनी है तो पहले कौन होगा ये तो बताना पड़ेगा कैसे काम ठीक सिद्धांत कहें कहते हैं श्लोकाक्षराणी हो जाती कालिका के शब्दावली का अर्थ करते हैं असंबंध असंबंधता दोषेण तो अपोदित देखो संबंध नहीं हो पा रहा है होता इसके द्वारा निषेध करने पर भी यानी धर्माधर्मे शरीर में कार्यकार होता पहले निषेध कर दिया गया असंबद्धता दोषेगा तो नहीं है परस्पर संबंध नहीं दिखता एक दूसरे की अपेक्षा करके बैठे हुए हैं तो इस असंबंधत्व तो दोष के द्वारा खंडित हो जाने पर भी हेतु तो कार्यकार होने पर भी कार्यकार माना दोनों का जो कार्यकाल भाव विषय होने पर भी यदि फिर हेतु फल अन्योन्य सिद्धि अब मिले जब एक दूसरे से एक दूसरे की सिद्धि फिर द्वारा स्वीकार किया जाता है खंडान होने के बाद भी ऐसा ऐसा है ये बता तुमने जो ऐसा स्वीकार किया तो कतर पूर्व पहले कौन हुआ ये बताओ धर्माघरमा पहले हुआ है या शरीर पहले हुआ है हेतु फल हेतु और फल में से दो में से दो है दो में से कौन पहले हुआ है शरीर पहले है या धर्माघरमा पहले है यसे पश्चात भावी ना सिद्धि पूर्व सिद्धि अपेक्षा तत्वी जिस पश्चात भावी माने पश्चात भावी व्यक्ति का बाद में होने वाले व्यक्ति की सिद्धि होगी पूर्व भावी व्यक्ति की अपेक्षा से मिट्टी पहले हो तो घट बनेगा बाद में वो कारण मानते हैं मिट्टी को इस प्रकार यहां भी शरीर अथवा धर्माधर्म में पहले किसकी सिद्धि होगी लेना है सिद्धि होगी पूर्व सिद्धि अपेक्षा तत्परी पूर्व सिद्धि की अपेक्षा सेना है होगी उसको बताओ ये कहा ठीक आ एक दो तीन दो, दो पर में कहा दोन सिद्धि परस्पर कार्य काम भावन सिद्धि का तीन नंबर ननु हेतु फल बा पूर्व कोई मध्यस्थ बोलेगा अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो दो में से एक को तो बोल ही देगा पूर्व निष्पन्न एक को बोल देगा हेतु को बोले चाहे इसको बोले फल को बोले शरीर पहले बोले या धर्माधर्म पहले बोलते बोलेगा ही एक क्यों तो परेशान कर रहे हो ऐसा मध्यस्थ पूछता है ना चाहे धर्माधर्म हो चाहे फल हो शरीर हो दो में से एक को पूर्व निष्पन्न बुरा पहले तैयार हुआ पर बोलेगा वो मक्षप थे बार बार क्यों आक्षेप किया जा रहा है कतरथ कौन पहले हुआ शरीर पहले है कि धर्मागर क्यों पूछ रहे हो कतरती पूर्व निष्पन्न इतिहास कौन पहले निष्पन्न हुआ करके क्यों पूछना बार बार ये शंका उठा के कहा पूर्व निष्पन्न वक्तव्य निष्न पूर्व निष्पन्न रूप से भी भी होगा उसके विशेषण लगाते हैं यस्य सिद्धि अपेक्षा है जिसकी कहा कि सिद्धि की अपेक्षा करके जिसकी सिद्धि होनी है उनको तो बताने पड़ेगा यश्य सिद्धि अपेक्षा है इत्यादि कहा पूर्व निष्पन्न वक्तव्य में भी नासपन्न रूप से स्वतः वक्तव्य है एक को बोलेगा पूर्व चाहे शरीर को बोल देगा चाहे धर्माधर को बोलेगा फिर स्वयं निष्पन्न नहीं है वो उत्तर उत्तर में होने वाले के द्वारा सिद्ध होने वाला एक टिप्पणी का स्पष्टीकरण करते हैं पूर्व निष्पन्न वक्त बंद पूर्व ने रूप से जो कहना हो वो भी न असल स्वतः सिद्धि उसको सोता सिद्ध नहीं बोल सकता है पहला ये कारण है करके घोषित करेगा ये सोता सिद्ध है नहीं घोषित कर पाएगा क्यों वो दूसरे की अपेक्षा रखने वाला है शरीर पैदा होगा तो धर्माधर्म होगा जो धर्माधर्म का होगा स्वतः सिद्ध धर्माधर्म नहीं है शरीर जन्य है वो वैसे शरीर धर्मा धर्म का आरम करने के लिए स्वतः सिद्ध नहीं है धर्म धर्माधर्मजन्य है ऐसा है हेतु फल अन्य हो अन्य सिद्धि भंगापत है अन्य सिद्धि सिद्धि अभिव्योगो भंगा प्रत्येक और हेतु और फल दर्मा दर्मा और जो धर्माधर्म और शरीर में अन्य सिद्धि जो बताया एक दूसरे से एक दूसरे सिद्धि बताया ये भी एक को पहले से सिद्ध मानेगा तो एक दूसरे की सिद्धि में उनके जो प्रसंग है उसका भंग आने लग जाएगा उन्होंने जो स्वीकार किया है अन्य सिद्धि होती है तो एक की सिद्धि पहले मानेंगे तो ये जो क्रम बताया था वो बंद हो जाएगा ये भी दोष है तथा पूर्व निष्पन्न वक्त श्या पूर्व सिद्ध सापेक्ष नु? निष्पन्न रूप से जो बोलना है एक को पहले हुआ कहना है चाहे धर्माधर्म को चाहे शरीर को पर भी पूर्व सिद्ध सापेक्ष पूर्व सिद्ध पदार्थ भी सापेक्षा उसको आगे वाले बाद वाले की अपेक्षा रख रहा है धर्मागर में पूर्व सिद्ध बोलेंगे तो शरीर की अपेक्षा रहेगा शरीर पहले बोलेंगे धर्मागर में अपेक्षा रखेगा है। पश्चात भावित्व भी पश्चात भावी हो जाता है पूर्व सिद्ध जो होगा पश्चात भावी ऐसे ठीक हो ना है न पूर्व निष्पन्न तुम सत्युभ पूर्व निष्पन्न कहना बनता नहीं दिया आक्षेपार्थ इत इस सिद्धांत का आक्षेप इसलिए है न हेतु फल प्रवाह से अनादित्व उपवाद का तरफ पूर्व निष्पन्न तो इतना आक्षेप्य है जी बोलेगा महाराज फल का तो जो प्रवाह है माने धर्माधर्म की शादी है शरीर की शादी है दोनों की परंपरा अनादि है यह धर्माधर्म अभी जो हो रहा है पूर्व शरीर से हुआ और ये, ये जो अभी धर्माध्रव पैदा होगा इस शरीर से होगा यह शरीर बना इसके पहले वाले धर्माधर्म से और पहले वाला धर्माधर्म उसके पहले वाले शरीर से यह परंपरा अनादि है ऐसा मान का काम चल जाएगा दोनों शादी होने पर भी माने परंपरा अनादि माना जाएगा ये कहा चाहे तो नवाह से हेतु भी शादी है फल भी शादी है फिर प्रवाह अनादि है धारा अनादि परंपरा अनादि है अनादि तो भगवान पतरथ पूर्व निष्पणी ना आक्षेप तुम्हें ये शक यक्षेप भी नहीं किया जा सकता परंपरा अनादि है आ, दो में से कौन आदि है ऐसा नहीं दोनों शादी होने पर भी परम्परा उनकी अनादि है यही हेतु से यही शरीर जो प्राप्त नहीं हुआ ना यही धर्मा धर्मधर्मा अभी जो वर्तमान में किया जा रहा धर्माधर्म इसी से यह शरीर बना तो नहीं है ये शरीर बना था पहले पूर्व वाले धर्म से और पूर्व वाला धर्म बना था उसके पहले वाले शरीर से इत्यादि ये परंपरा अनादि हो जाएगी इसलिए आक्षेप ठीक नहीं है कहा तब उत्तर देते हैं तद अनादिवश्चापी अनुपत बीजान पुराठ के इत्य खंड है अनादि परंपरा मानते हो धर्मावरमा शरीर आदि का उसके भी आगे, आगे हम बीजा दृष्टांत दे करके इसको भी खंडन करेंगे बीजा बीज पहले है कि अंकुर पहले है वृक्ष पहले है कि बीज पहले है आम की गुठली पहले होती है कि आम का पेड़ पहले होता है परंपरा अनादि मानते हैं भी खंडन होने वाला है आगे बोला समय हो गया है यही रखते हैं द्रं कर्णे स्त्रीया मै भद्रं पश्येमान्षिह स्वास्थ्यीर्शसेम देवी देवा, देवा, ओं साम